राम छंदम पिता मंगला कर्ता वंदे वाणी विनायक सौरभ स ताप मनुष्यम मुनिह सुस्यम सनमानि परीतु दूर्वाद्युति तनु जनेे मां बरमिभूषण भूषिता कंदर्पकोटिकम किशोर गुनाथ कीर्तनम त्र तृतमस्तकांजलि बास्पवारि परिपूर्ण लोचनमुति रा गंगा तरंग रमणी जटा कला मद पवार वारणसीपति भज विश्वनाथ श्रीगुरुचरण सरोज रज निज धारणो रघुवर विमल यश जो दायक पलचार तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए दा सुधिदीन की सहज दया के धाम धनन जनक राज के श्रद्धास्पद पूज्य चरण श्री श्यामदास जी महाराज्रद्धे पूज्य श्री स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज परमश्रद्धे श्रीमद्स्वामी आत्मबोलानंद जी महाराज एवं अन्यान्य भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण श्रद्धे संत महानुभाव श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोताबंध श्रद्धा मयी माताओ सर्वप्रथम आप सभी के प्रति श्री राममय सब जग जानी करम प्रणाम जोर जुग पानी के भाव से मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। तदनंतर अनेक महापुरुषों की चरण धूलि से पवित्र होने वाली संस्कार धानी की इस धरती को प्रणाम करता हूँ महापुरुषों का आशीर्वाद भगवत कथा के माध्यम से मेरे द्वारा आपके समक्ष श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में, में व्यर्म बड़े दुखी हैं, हमें सुख कैसे मिले तो वे कहा करते थे आराम की तलब है आराम की तलब है तो बस एक काम कर आराम की शरण में और राम राम कर तो हम लोग भी श्री राम जी की शरण में होकर राम राम करें तदनंतर श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी प्रेरणा से उन्हीं की भावमयी उपस्थिति में उन्हीं के अनुग्रह से Jai Siya Ram Jai Jai Siya Ram Jai Siya Ram Jai Jai Siya Ram Jai Siya Jai Siya Ram Jai Siya Ram Jai Siya Ram Jai Jai Siya Ram राम गए शिया राम मंगल भवन मंगलहारी मंगल, मंगल हारी, द्रवहुसो दशरथ अजिर बिहारी द्रवहुसो Jai Sri Aram Jai Jai Sri Aram Jai Sri Aram Jai Jai Sri Aram Jai Sri Aram कर राम अपने जै शिया राम जय जैशिया राम भवन मंगलहारी मंगल उमा सेहत Jai Ram Jai Jai Siya Ram Jai Jai Siya Ram Jai Jai Siya Ram Jai Jai Siya Ram Jai Jai Siya Ram की कृपा सो भई सुमति निहाल है पूज्य गुरु नर हरिदास की दया को फल शिष्य को सुनायो जिन चरित रसाल है पावन राजेश प्रभु अंजनी कुमार की संभाल है मू जान की को छोह दाय गुनाथ जू की उलसी के लाल की कलम को कबाल है तुलसी के लाल की कलम खो कमाले श्री तुलसीदास जी महाराज की प्रभु कर कर जी श्री रामचरित मानस की यह भाव भरी पंक्ति उस प्रसंग की है जब श्री हनुमान जी महाराज जानकी माता का संदेश लेकर श्री राघवेंद्र के चरणों में उपस्थित हुए है श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री राघवेंद्र का कर कमल श्री हनुमान जी के सिर पर है और उस भाव दशा का स्मरण करके भगवान शंकर मगन हो जाते हैं बड़ी सुंदर पंक्ति है सुंदर कांड की पंक्ति है तो सुंदर होगी ही अनेक भाव इस पंक्ति से जुड़े हुए हैं हम लोग पहले तो यह विचार करें कि श्री हनुमान जी की जो यात्रा आरंभ हुई थी श्री जानकी जी के दर्शन के लिए जब उन्होंने प्रस्थान किया था तो शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी सभी वानर भगवान को प्रणाम करने जा रहे हैं पर हनुमान जी पाछ पवन तिरुना सभी वानर भगवान श्री राम को प्रणाम करने जा रहे हैं और श्री हनुमान जी उन सबके पीछे हैं किसी ने हनुमान जी से पूछा तो भगवान को पाने के लिए वानर आगे आगे बढ़ रहे हैं उनमें भी आप पीछे भगवान को पाने वालों के क्रम में तो आपको आगे रहना चाहिए ये भगवत प्राप्ति के मार्ग में पीछे ये पीछे रहना तो ठीक नहीं है श्री हनुमान जी बोले किसी किसी के पीछे भी रहना चाहिए कहा किसके पीछे रहना चाहिए कहा ये वानर भगवान की ओर बढ़ रहे हैं तो हनुमान जी ने मानो संदेश दिया कि अगर पीछे चलना ही है तो उनके पीछे चलो जो भगवान की ओर बढ़ रहे हो जो भगवान की ओर बढ़े उनके पीछे चले यक्ष युधिष्टिर के संवाद में महाभारत में भी यही बात कही गई तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्न धर्म से तत्व निहित गुहाया पंथ यक्ष ने प्रश्न किया था कि पंथ क्या है कहा कि बस महापुरुषों के पीछे पीछे चलना उनका अनुकरण करना वही सच्चा मार्ग है तो श्री हनुमान जी बोले हम तो उनके पीछे चल रहे हैं जो भगवान की ओर बढ़ रहे हैं और दूसरी बात यह है श्री हनुमान जी बोले हम पीछे ही नहीं चल रहे हैं हम इनके पीछे पड़े हैं तो आप किसके पीछे पड़ते हैं हनुमान जी बोले जो भगवान की ओर आगे बढ़ते हैं हम उनके पीछे पड़ जाते हैं क्यों बोले ताकि पीछे न लौटने पाए वे पीछे न लौटने पाए इसलिए हम पीछे पड़ जाते हैं और कब तक पीछे पड़े रहते हैं बोले जब तक भगवान से मिला ही न दे तब तक पीछा नहीं छोड़ते हैं इसीलिए राम जी को लगा कि इनके द्वारा कार्य होगा कि जिसमें पीछे पड़ने की प्रवृत्ति हो वह तो कार्य को पूरा करेगा ही जान काज प्रभु निकट बुलावा भगवान ने श्री हनुमान जी को पास में बुलाया और क्या किया प्रभु ने पर सा शीस सरो पानी परसा शीसरो श्री हनुमान जी के माथे पर प्रभु ने हाथ रखा यह यात्रा का आरंभ है और यात्रा का जहाँ विराम हुआ वहां प्रभु कर पंकज कवि के शीसा एक यात्रा तो हनुमान जी की है कि वे प्रभु श्री राम जी के पास से श्री सीता जी के पास पहुंचते हैं और दूसरा क्रम है कि वे श्री सीता जी के पास से लौटकर फिर राम जी के पास आते हैं और इन दोनों के बीच में समुद्र है और कितना बढ़िया संकेत है कि अनेक वानर गए पर समुद्र पार श्री हनुमान जी ने किया और समुद्र पार करके भी श्री सीता जी का दर्शन करते हैं और श्री सीता जी का दर्शन करके फिर राम जी का दर्शन करते हैं तो सरलता से इस सूत्र को अगर हम लोग हृदयंगम करें तो इसका अर्थ यही हुआ कि संसार समुद्र पार करके भक्ति को प्राप्त करना और भक्ति को प्राप्त करने के बाद फिर भगवान को प्राप्त करना इन दोनों के मूल में अगर किसी का प्रभाव है तो वह भगवान के कर कमल की छाया का ही प्रभाव है क्योंकि यात्रा का आरंभ भी वहां से हुआ और यात्रा का समापन भी वहीं से हुआ और इसीलिए भगवान शंकर मगन हो गए क्यों बोले इसमें साधक भले ही आता जाता दिखाई दे पर मूल कृपा तो भगवान के कर कमल की है जिसका हाथ भगवान के माथे पर है वही भाव पार करके भक्ति को प्राप्त करता है और भक्ति को पाने के बाद भगवान को प्राप्त करता है यही विधि सदा गगन चल थी। और जैसे ही सिंगिका ने श्री हनुमान जी की परिचायी पकड़ी उनकी गति अवरुद्ध हुई हनुमान जी ने जो देखा बड़ा सुंदर भाव हनुमान जी के मन में आया श्री हनुमान किसी की छाया नहीं रही होगी अब तक तूने उनकी छाया पकड़ी होगी जिस पर किसी की छाया नहीं रही होगी हो पर, हो पर मेरे सिर पर तो छाया है किसकी छाया है भगवान ने चलते समय मेरे सिर पर अपना हाथ रख दिया था शीतल सुखद सुखदी कर की मेट पाप ताप माया निशिवा ही कर सरोज की चाहत तुलसी दास हनुमान जी कह दे मेरे सिर पर तो भगवान के कर कमल की छाया है और भगवान की कर कमल की छाया में ही मैंने यात्रा आरंभ की और लौट कर जब आए तो भी प्रभु कर पंकज तभी कैसी सा मेरी दशा मगन ग लेकिन एक बात है श्री हनुमान जी के सिर पर प्रभु ने कमल पहले भी रखा था और अब भी रखा है पर शिव जी अब मगन हुए उस दिन परसा परसासी से सरो पाने उस दिन भी शिवजी मगन हो सकते थे उस दिन श्री राम जी ने श्री हनुमान जी को मुद्रिका दी थी रामजू रामजू ने कपिपुंजन में सुत अंजनी को अपनाई के भेजो माथे पे हाथ की छा करी कर मुदरी हाथ गहाई के भेजो राजस बैन न बोली सके तब बहाई के भेजो संकट सिय को काटी वे को हनुमान ही बान बनाई के भेजो जिम यमोग रघुपति कर और इसीलिए भी कर कमल का संकेत है कि हनुमान जी जब चले तो प्रभु के बाण की तरह चले अच्छा बाण चलता है पर बाण के पाँव होते, है होते हैं क्या बाण के पांव नहीं होते पर चलता है किसी ने बाण से पूछा कि तुम्हारे तो चरण नहीं है फिर तुम चलते कैसे हो ने कहा कि हम चरण से नहीं चलते हम तो जिनके हैं उनके हाथ से चलते हैं हम जिनके हैं उनके हाथ से चलते हैं और चलना माने गति और चरण माने गति का साधन तो श्री हनुमान जी बाण बन गए बन जाने का अर्थ क्या कि हमारी गति हमारे साधन के द्वारा नहीं होती हमारी गति तो रघुनाथ जी के हाथ के द्वारा होती है हमारी गति तो उनके हाथ है अच्छा बाण हाथ से ही चलता है और लौटकर फिर हाथ में आ जाता है तरसा पानी और लौटकर प्रभु कर पंकज कपी के जहां हनुमान जी का कोई अभिमान ही नहीं भगवान के हाथ के बाण बन गए पर उस घटना में और इसमें अंतर है शिव जी के मग्न होने का कारण है जब श्री हनुमान जी लौटकर आए और राघवेंद्र के चरणों में प्रणाम किया तो सिदास जी लिखते हैं सुनी प्रभु वचन विलो की मुख गात हर हनुमंत चरण परेमा कुल त्राहि त्राहि भगवन हनुमान जी चरणों में गिरे त्राही माम त्राहीमाम त्राही पर चरण में गिरे तो हैं किंतु चरण पकड़े नहीं हैं और जब राम जी से पहली बार श्री हनुमान जी मिले थे तब प्रभु पहचान परे गई चरना प्रभु पहचान परे गई चरणा प्रभु को पहचाना चरण पकड़ लिए उस दिन चरण पकड़े थे और आज चरण पर चरणों में गिरे पर चरण पकड़े नहीं राम जी ने कहा कि उस दिन तो चरण पकड़े थे आज चरणों में गिरे हो पर चरण पकड़े नहीं है श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु तब में अब में अंतर है कौन सा बोले तब में सेवक था आप नहीं कहा था सेवक कौन में सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत मैं सेवक था और अब अब सेवक नहीं रहा फिर कौन हो गए बोले अब मैं सुत हो गया सेवक होकर गया था सुत होकर लौटा हूं और प्रभु मैंने उस दिन भी कहा था हे राम जी ये जीव आपकी माया से मोहित है नाथ जीव थोह नाथ से मोहित है और माया मोहित जीव का कल्याण आपकी कृपा से होगा सो निस्तरी तुम्हारी छोहा और कृपा होगी भजन से मन क्रम वचन चाणी चतुराई भजत कृपा करी है भुलाई कृपा करी है कृपा होगी भजन से और हनुमान जी बोले राम जी मैं आपकी सौगंध करके कहता हूं तापर में रघुबीर दुहाई जानू नहीं कछु भजन उपाय राम जी आपकी सौगंध करके कहता हूं कि भजन का उपाय तक मुझे पता नहीं भजन करना तो दूर किसी ने हनुमान जी से पूछ दिया तब तो आप बड़े चिंतित रहते होंगे क्योंकि जिन से भजन नहीं हो पाता वे चिंतित रहते हैं वे कबीरदास जी की तरह कहते हैं बीत गए दिन भजन बिना रे हनुमान जी बोले कि भजन का उपाय मुझे मालूम नहीं है किंतु मैं चिंतित बिल्कुल नहीं मुझे कोई चिंता नहीं भजन मुझसे हुआ नहीं है पर मुझे चिंता नहीं तो बिना भजन के कैसे निश्चिंत हो हनुमान जी बोले वैसे ही जैसे सेवक सोतो पति मा भरो से रहाई आसोच बनाई प्रभुपो से। जैसे सेवक स्वामी के भरोसे पर निश्चि रहे जैसे पुत्र माता के भरोसे पर निश्चिंत रहे इस तरह मैं निश्चिंत हूं श्री राम जी ने कहा हनुमान जी बात तो बड़ी उत्तम कही किंतु व्यतिक्रम हो गया है आप कहने सेवक सतपति मातु भरोसे तो कोई भी व्यक्ति पहले सुत होता है किसी का बड़े होने पर किसी स्वामी की शरण ग्रहण करता है तब सेवक होता है सुत पहले और सेवक बाद में पर श्री हनुमान जी आप तो कह रहे हैं। सेवक सुत सुतपतिमा भरोसे सुत सेवक कहते तो क्रम रहता सेवक सुत हनुमान जी बोले हमारे लिए ऐसा ही है और लोग सुत पहले बनते होंगे सेवक बाद में हम सेवक पहले हैं सुत बाद में हम सेवक पहले सुत बाद में श्री राम जी ने कहा आप सेवक पहले कैसे और सुत बाद में कैसे हनुमान जी बोले इसलिए कि पहले तो मुझे स्वामी ही मिले हैं इसीलिए मैं सेवक हूँ बोले सुत बोले सुत तो तब बनूंगा जब माता का दर्शन हो माता मिले तब तो सुत बनू अभी तो मैं सेवक हूं तो हनुमान जी सेवक बनकर गए राम जी ने कहा मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत तो सेवक को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि तो सेवक सुख चे तो हनुमान जी बोले सेवक को स्वामी के चरण पकड़ने चाहिए इसलिए मैंने प्रभु पहचान पर उगही चरणा सेवक वो है जो स्वामी को पकड़ कर रखे स्वामी को संभाल कर रखे रेसठ सदा रंग के धन जो पुनि पुनि प्रभु अच्छा और सेवक की जिम्मेवारी भी बड़ी अद्भुत भगवान ने कहा सब में में भगवान को देखे वह मेरा सेवक और और भेज दिया लंका शिक्षा भी और दीक्षा भी। श्री राम जी ने शिक्षा दी सब में भगवान को देखो और देखने की दृष्टि दी दीक्षा भी दी और परीक्षा कहा कि लंका भेज कर अच्छा कोई कहे कि सब में भगवान देखो तो हम लोग कोशिश करते हैं देखने की तो सज्जनों में संतों में भक्तों में भगवान का दिखना आसान है लेकिन दुर्जनों में कैसे देखें राक्षसों में कैसे देखें और भगवान ने हनुमान जी को लंका ही भेजा राक्षसों के बीच में कि वहां सब में भगवान देखकर बताओ तो जाने और सचमुच श्री हनुमान जी लंका में भी जाते हैं रावण के सामने भी उपस्थित हुए तो रावण अधम कह रहा है देखो अति असंख सट तो अथवा लागे अधम सिखावनी मोही खल मृत्यु निकट आई खल तो ही गाली देने वाले में भी हनुमान जी भगवान को देख लेते हैं सबके मारेगा। तो तो तो तो तो और, उस औरत के नाम पे नहीं मतलब करालम महाकाल कालम कृपालम मृत्यु को हनुमान जी ने अपने पास उपस्थित देखा पर हनुमान जी डरे नहीं रावण ने कहा मृत्यु तुम्हारे पास में खड़ी है तुम डरते नहीं हो हनुमान जी ने कहा इसलिए नहीं डरता रावण मृत्यु मेरे पास खड़ी जरूर है लेकिन देख तुम्हें रही है रावण बोला हमें देख रही है तो तुम्हारे पास क्यों खड़ी है हनुमान जी बोले हमसे तो पूछने आई है कि रावण का अभी मामला साफ करना है कि बात में तो मैं उसे रोके हुए हूँ कि मान जाता है तो ठीक है नहीं तो फिर जो होना है वह तो होगा ही इसका अर्थ है कि जब हम सब में भगवान देखेंगे और व्यवहार व्यवहार के ढंग से करेंगे तो हमारा व्यवहार सिद्धांत के आधार पर होगा राग द्वेष के आधार पर नहीं होगा हमारे उस व्यवहार में भेद तो दिखाई पड़ेगा पर भेद के भाव का अभाव होगा श्री हनुमान जी सब में भगवान को देखते हैं और यह सेवक का धर्म है जो सब में भगवान को देखे वही भगवान का अनन्य सेवक तो आज जब राम जी ने पूछा कि हनुमान जी उस दिन तो चरण पकड़े थे आज चरण पकड़े नहीं हनुमान जी बोले तब में सेवक था और अवसुत हो गया हूं कसुत कब हुए बोले जब ज्ञान की माता ने कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो अजर अमर गुण श्री हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद मिला कब जब श्री हनुमान जी छोटे से रूप में उपस्थित हुए और जानकी माता से बोले माता चिंता मत करो कुछ दिन में श्री राम जी आएंगे और हम सब वानर उनके साथ रहेंगे अब छोटे से हनुमान जी इतने से और जानकी माता से कह रहे आप निश्चित रहो जानकी भैया बोली बेटा हनुमान क्या सभी वानर तुम्हारे तुम्हारे जितने से हैं हनुमान जी बोले माता हम तो उनमें बहुत बड़े हैं और अनेक वानर तो हमसे भी बहुत छोटे हैं श्री जानकी माता मुस्कुराई बोले तब तो हो चुका हमारा उद्धार हनुमान जी बोले माता संदेह श्री जानकी जी बोली मोरे हृदय परम संदेहा प्रकट प्रकट की निज श्री हनुमान हनुमान जी जी बड़े विशाल रूप में हो गए अब जो जानकी माता हनुमान जी को ऐसे देख रही थी देखने लगी हृदय हर्ष से भर गया हनुमान जी फिर छोटे से हो गए जानकी मैया बोली बेटा हनुमान तुम इतने बड़े थे तो इतने छोटे होकर कैसे आए श्री हनुमान जी बोले माता बेटा कितने ही बड़ा हो पर मां के आगे तो छोटा ही है और फिर एक बात और भी है क्या आप तो भगवान की कृपा है ये छोटे होने की विनम्रता उसे सहज आ जाती है जो भगवान की कृपा का दर्शन कर लेता है भगवान की कृपा जिसे दिखाई देगी वह अभिमान के कारण कभी बड़ा नहीं होता और दूसरी बात यह है हनुमान जी बोले मैं तो छोटा ही था बोले फिर बड़े कैसे हो गए हनुमान जी बोले माता मैं छोटा था आपके सामने आया और आपकी कृपा दृष्टि जिस पर पड़ जाए वही छोटा बड़ा बन जाता है इसमें कोई संदेह नहीं है यह तो आपकी दृष्टि का हनुमान जी की यह विनम्रता देखकर जानकी माता प्रसन्न हो गई हनुमान आशीर्वाद दे रही हूँ तुम्हें उता बलशील निधान करही तत्ता पांच आशीर्वाद दिए हो उत बल, निधाना।, ओ बल निधाना बल रहे शील रहे बोले कैसे कोई तो इस पांच तत्व के अनुग्रह विग्रह में प्राण है भगवान का अनुग्रह कृपा करें बहुत रघुनायक नायक छोहू राम जी तुम पर सदा कृपा करें और जहां ये माता ने कह दिया कि राम जी तुम पर कृपा करें हनुमान जी बोले अब कृत कृत भय माता आशीष तमोया आशीषतव तव अमोदे क्या था आशीष तव अमोदी था जानकी जी से हनुमान जी बोले माता आपने कह दिया कि भगवान कृपा करेंगे बस अब मैं कृत कृत्य हो गया आपके आशीर्वाद से मैं धन्य हो गया मां आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं मुझे जानकी मैया मिल गई जानकी माता बोली मैं भी प्रसन्न हूं तुम्हारे जैसा बेटा पाकर हनुमान जी बोले माँ आज मेरा जन्म हुआ आपने सुत कहा अजर अमर गुण निधि यह भी कहा कि भगवान इस संबंध को स्वीकार कर लेंगे करेंगे बहुत लघु नायक छो अब तो तुम्हें कृतिकृत्य हो गया लेकिन माता मेरा एक पुराना स्वभाव है कौन सा मुझे जन्म लेते ही बड़े जोर की भूख लगती है अंजनी माता के गर्व से जिस दिन जन्म हुआ जन्म जगी जठर की ज्वाल गगन में मारी एक उछाल रवि बाल जानी फल लाल आपकी जय हो जय हो जय हो बार समय रविभक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधे आरोपीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा है कि सूर्य भगवान जब उदय होते हैं तो लाल रंग रहता है उनका पर थोड़ी देर में ही पीले पड़ जाते हैं। क्यों तुलसीदास जी बोले सूर्य भगवान लाल रूप में तो उदय होते हैं पर पीले पड़ जाते हनुमान जी के डर से क्योंकि उनको लगता है कहीं हनुमान जी न देख रहे हो और फिर फल न समझ ले। जाको बाल लेन डरत दिवाकर भोर को ताकी है तमक ताकी और कथा बड़ी सुंदर है श्री हनुमान जी जब बड़े हुए तो विद्या अध्ययन के लिए गुरु जी के पास गए सूर्य भगवान के पास क्योंकि सूर्य भगवान तो सबको प्रकाश देने वाले हैं तो हनुमान जी ने सोचा ज्ञान का प्रकाश सूर्य भगवान से ही न गए प्रणाम किया गुरुदेव मैं आपकी शरण में आया हूं आपसे ही विद्या अध्ययन करना चाहता हूं सूर्य भगवान ने देखा कि ये बालक देखा हुआ लगता है पहले भी कभी देखा है भाई कौन हो हनुमान जी परिचय दे तब तक सूर्य भगवान बोले अरे ये वही है जो बचपन में एक बार आया था सूर्य भगवान तो डर गए बोले ऐसे विद्यार्थी को पास रखकर पढ़ाना उचित नहीं है क्यों कब पढ़ते पढ़ते भूख लगा जो वहां से छलांग लगा कर यहाँ आ गया तो यहीं रहेगा तो सूर्य भगवान ने कहा कि देखो हम तुम्हें पढ़ा इसलिए नहीं सकेंगे क्योंकि हम एक जगह रहते नहीं हैं यहां से वहां वहां से वहां दिन भर चलते रहते सवेरे से लेके शाम तक चल ही चलना है तो तुम किसी ऐसे गुरुजी के पास जाओ जो एक जगह रहते हों, उनसे पढ़ो हम चलते फिरते गुरुजी हैं हनुमान जी बोले कोई बात नहीं गुरुदेव हम चलते फिरते चेला बन जाएंगे विद्यार्थी बन जाएंगे आपके साथ ही साथ चलेंगे यहां आप वहां आप पढ़ाते चलना हम पढ़ते चलेंगे सूर्य भगवान ने सोचा ये तो गले पड़ गए तो भगवान भास्कर ने कहा पर एक दूसरी कठिनाई भी है क्या गुरु शिष्य एक दूसरे के सामने रहे तब न विद्या हो। एक दूसरे के सामने तुम हमारे पीछे पीछे चलोगे तो हमारी पीठ तुम्हारी तरफ और तुम हमारे आगे आगे चलोगे तो तुम्हारी पीठ हमारे तरफ तो कैसे अध्ययन कर सकोगे मैं कैसे पढ़ा सकूंगा आमने सामने हो तब ना और चलने में या आमने सामने होना संभव नहीं है मेरे पीछे चलो तो मेरी पीठ तुम्हारी तरफ मेरे आगे चलो तो तुम्हारी पीठ मेरे तरफ हनुमान जी बोले हाँ ये बात तो है ये कठिनाई है सूर्य भगवान बोले इसीलिए मना कर रहा हूं पर बुद्धिमता वरिष्ठ एक क्षण में श्री हनुमान जी बोले महाराज गुरुदेव इसका भी समाधान निकला है क्या समाधान निकला हनुमान जी बोले गुरु जी मैं आपके आगे उल्टा चलूंगा तो ना आपकी पीठ हमारी तरफ ना हमारी पीठ आपकी तरफ सूर्य भगवान मुस्कुराए बोले वाह अद्भुत विद्यार्थी है क्यों बोले अभी पढ़ाई शुरू हुई नहीं है और कहता है गुरु जी हम आपके आगे ही उल्टा चलेंगे तो फिर पढ़ने से लाभ ही क्या है जब पढ़कर गुरुजी के आगे ही उल्टा चलना है तो पढ़ने से लाभ क्या और श्री हनुमान जी ने भी कहा कि गुरुदेव अगर पढ़कर पढ़ने के बाद उलटकर नहीं चला तो फिर पढ़ने से लाभ ही क्या है हम जैसे चलते हैं वैसे ही चलते रहे अगर पढ़ने के बाद भी तो पढ़ने का लाभ क्या हुआ हा जब उलट कर चलना आ जाए श्री चरणदास जी संत वे लिखते हैं चरणदास दास गुरु कृपा उलट गई मोरी संत कहते हैं दिल में दिलदार सही आखिया उलटी करता चित उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए उलटकर चलना आ जाए उलटकर चलना अंतर्मुखी होना है अंतर्मुक्ता है उलटकर, सकल दृश्य ने निज उदर मे सोवे निद्रा तज योगी सोई हरिपद अनुभव परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी जो उलट अपने आप में आ जाए स विद्या या वि मुक्त है वही तो ब्रह्म विद्या है जो व्यक्ति को मुक्त करती है हनुमान जी बोले गुरुदेव हम आपके आगे ही उल्टा चलेंगे उलटकर चलेंगे और यह कपोल कल्पित तो मान्यता नहीं श्री हनुमान बाहुक में तुलसीदास जी महाराज ने यह उल्लेख किया है छे पगन गम मगन गगनमग कपि बालक सो। श्री जी उलट कर चलते रहे और विद्या अध्ययन करते रहे तो वह बचपन की याद आ गई हनुमान जी को जानकी माता से बोले कि माता बचपन की बात है मुझे जन्म ते बड़े जोर की भूख लगी लगती है आज भी लग रही है आज हा लाग देखी सुंदर फल रू बड़े जोर की भूख लगी है ये फल ज्ञान की माता बोली लाक्षस इसकी रखवाली करते वैसे देखा जाए अद्भुत बात है ये रावण के यहाँ की विचित्र व्यवस्था थी कू महेश मानुस धैन खर अज खल निशाचर भक्स ऐसा मनुष्य गाय गधा बकरा खारे वाले थे लंका में इन पर कोई रोक टोक नहीं थी कोई रोक टोक नहीं खुले हम खूब खाओ पर दूसरी विडंबना यह है कि अशोक वाटिका में पहरेदार थे खबरदार कोई फल नहीं खा सकता रावण की यहां फलाहार पर रोक थी नहीं कर सकते और हनुमान जी से जब जानकी माता ने कहा कि बेटा हनुमान तुम अब तक भूखे ही बने रहे हनुमान जी बोले माता भूखे न रहते तो और क्या करते रस्ते में जितने मिले सब खाने वाले मिले खिलाने वाला तो कोई मिला नहीं कह रही थी मैं खा जाऊंगी सिंगी का बोली मैं खा जाऊंगी लंकनी बोली मैं खाऊंगी सब खाने वाले संपाती तो खाई रहा था देखो लंकड़ी बोली मैं खाऊंगी तुम्हें सुरसा पर विजय पाई सिंगी का पर पाई लंकड़ी पर भी हरमान जी बोले तुम हमें क्यों खाओगी लंकनी से कहा हम कोई लड्डू संतरा क्या है जो तुम्हें जहां लगी चोरा मैं तो चोरों को खाती हनुमान जी ने मन मन कहा कि लंकड़ी अगर तू चोरों को खाती है तो लंका का सबसे बड़ा चोर तो रावण है रेती है चोर कुमारक गांवी तो तू चोर को खाती है कि चोर को रखाती है हम तो चोर का पता लगाने आए पर चोर को खाने वाली व्यवस्था जब चोर का पता लगाने वाले को खाने लगे तो समझ लो रावण राज्य में प्रवेश हो गया है तो ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है जो श्री हनुमान जी ने किया मुठी का एक महाकवि यानी मुक्के का प्रहार किया मुक्के के प्रहार का अर्थ क्या हाथ में ये उंगलियां सब अलग अलग हैं छोटी बड़ी सबसे बड़ी ये उंगली अलग अंगूठा सबसे अलग लेकिन मुस्टिका बांधी तो सब इकट्ठे हो जाते हैं इसी तरह समाज में सब तरह के लोग हैं छोटा बड़ा बहुत बड़ा अलग थलग रहने वाला लेकिन जब व्यवस्था में ऐसी बुराई आ जाए कि चोर को खाने वाली व्यवस्था चोर का पता लगाने को वाले कोई खाने लगे तो सबको संगठित होकर उस व्यवस्था में आई हुई बुराई पर प्रहार करना चाहिए लेकिन हनुमान जी ने लंकनी को जान से नहीं मारा मुक्का और तेज पड़ जाता तो मर ही जाती संकेत क्या है हनुमान जी का संकेत यह है कि हम व्यवस्था के विरोधी नहीं है व्यवस्था में आई हुई बुराई के विरोधी है बुराई दूर हो जाए व्यवस्था वही रहे तो कोई कठिनाई नहीं है और वही हुआ हनुमान जी बोले माता सब खाने वाले मिले खिलाने वाला कोई नहीं मिला सीता मैया बोली हनुमान तुम तो वानर हो तुम्हें कौन खिलाएगा कौन थाली लगाकर बिठाएगा कि भोजन करो उछल कूद कर कहीं भी कुछ खा लेते हनुमान जी बोले माता हमारे खाने पीने लायक कोई चीजें ही नहीं मिली तो लंका में तुम्हें खाने पीने वाले नहीं मिले हनुमान जी बोले माता लंका में तो पीने खाने वाले मिले खाने पीने वाले कहा फल मिले हैं तो ये पहरेदार तो है जानकी माता ने कहा इनका डर हनुमान जी बोले हमें डर नहीं कर भय माता मोहिमाई तिल कर भय माता तिल कर भय माता मोहिमाई जो तुम सुख मानो मन माए तिल कर भय तिल कर भय ये फल, जीवन का फल विकार ही तो प्राप्त नहीं करने देते और इन विकारों पर विजय पाने के लिए भगवान की कृपा की दृष्टि चाहिए हनुमान जी बोले माता आपकी कृपा हो हनुमान जी गए जानकी माता ने एक सूत्र दिया रघुपति चरण हृदय मधुर फल खाओ राम जी के चरणों को हृदय में रखो और फिर इन मधुर फलों का आस्वादन करो हनुमान जी महाराज फलाहार करते हैं और हनुमान जी का फल खाना ही उद्देश्य नहीं था किसी हनुमान जी से कहा कि फल खाने जा रहे हो हनुमान जी बोले ना फल खाने का तो बहाना है बोले फिर बोले फल चखाने जा रहे हैं किन्हें फल चखाने जा रहे हैं बोले जो फल रखाने बैठे उन्हें कौन सा फल चखाओगे बोले भजे ना रा, भजे राम सो फल लेहू इसलिए हनुमान जी चले नाई सिर पैठे ऊ बगीचे में प्रवेश किया राक्षस तो स्वभाव से आलसी अरे वो बंदर बंदर आया एक ने कहा इतनी बड़ी बगिया है आने तो बंदर आते रहते हनुमान जी ने कहा ये अभी भी नहीं बोले तो फल खाए से। और बंदर फल खा रहा है अरे बोले दो चार फल खाएगा क्या तब भी नहीं आए जब तो हनुमान जी ने वृक्ष उखाड़ कर फेंकना शुरू किया तब तरतोरे लगा अब राक्षस घबराए कि फल गायब हो तो हो वृक्ष ही गायब हो जाए तो रावण को क्या जवाब दिया जाएगा तुरंत आए हनुमान जी से बोले क्या कर रहे हो हनुमान जी बोले बस तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं राक्षसों पर कैसे विजय पाई है हनुमान जी ने आ वृक्ष ही उठाकर गिराया किसी ने हनुमान जी से कहा गदा का प्रयोग आपने नहीं किया हनुमान जी बोले गदा से दो चार मरते वृक्ष से ज्यादा से ज्यादा मरेंगे तो हनुमान जी जो भी काम करते थोक में फुट कर अच्छा तुलसीदास जी ने तीन तरह की सेनाओं का वर्णन किया रहे भट रख भट और अक्षय कुमार आया तो चला संगले सुभट अपारा और जब मेघनाद आया तो रहे महाभट्ट ताके संगा भट सुभट, महाभट पर बल धामम बजरंग बलि ने सबको भटा भट कर दिया एक नहीं बचे जितना बड़ा हनुमान जी उतनी आसानी से मारते गए गए कपि मरदई दी निज अंगा रहे महाभट्ट ताके संगा गए गए कपि ऐसे पकड़ के ऐसे रगड़ते जैसे लोग मच्छर मार देते इतने ही मर जाए हनुमान जी का बल एक भक्त से मैंने सुना था पौराणिक मान्यता के अनुसार हम लोगों के पुराने समय में बल का प्रमाण देना होता था तो गज शक्ति से देते थे दस हजार हाथियों का बल भीम में और ऐसे बोलते थे खैर अब तो हाथी की जगह हॉर्स पावर आ गया है अश्व शक्ति से तो दस हजार हाथियों का बल एक दिग्गज में दिशा के हाथी और दस हजार दिग्गजों का बल इंद्र के एक ऐरावत हाथी में और दस हजार इंद्र में और दस इंद्र में जितना बल है उतना बल हनुमान जी की इस उंगली में ये अतुलित बल धामा मौन के लिए बहुत आसान है ऐसे बजरंग बलि ने सब को समाप्त किया पर विनम्रता इतनी आ लंका जलाकर बाटिका उजाड़ कर ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रखकर जानकी माता के सामने फिर उपस्थित हुए माता ने आशीर्वाद दिया लेकर आए आज भगवान ने कहा कि हनुमान तुम अंगूठी देकर सीता जी को लौटे हो तुम अंगूठी लेकर गए और चूड़ामि लेकर आए हनुमान जी बोले ना मैं अंगूठी लेकर गया न चूड़ामी लेकर आया फिर बोले मैं मुद्रिका लेकर नहीं गया मुद्रिका मुझे लेकर गई ले मुद्री बा बोले मैं मुद्रिका नहीं ले गया मुद्रिका मुझे इस पार पार पार से उस ले ले गई बोले मुद्रिका अगर पार ले जाने वाली है तो इसका प्रमाण कहते हैं प्रो मुद्रिका लागी गए अचरज तो मुद्रिका तो जानकी जी को दे आए होगे फिर उस पार से इस पार कौन लाया बोले हमने जानकी माता से कहा कि माता <coughs> अब आप भी कुछ ऐसा चिन्ह दे दो मुद्रिका उस पार से इस पार ले आई तो ऐसा चिन्ह दो जो इधर से उधर ले जाए चीना जैसे रघुनायक मोह जैसे राम जी ने दिया था और द्वे अर्थक है यही वाक्य को वैसे ही प्रभाव वाला हो जो इधर से उधर ले जाए चूना मणि उतारी तत्व तो, तो चूना मणि उधर से इधर ले आया राम जी बोले लंका तो तुमने जलाई हनुमान जी बोले ना फिर बोले आग तो वहां पहले से लगी हुई थी तो तुमने क्या किया हनुमान जी बोले पवन पुत्र हूं पवन का जो काम है वही हमने किया इधर की आग उधर लगा दी आग कहाँ लगी थी बोले जानकी जी के शरीर में विरह की आग लगी थी उल्लंग सिंधो सलीलम सलीलम यह शोक वन्यम जनकात्म जाया आदाय तेन वदा हलंका नमामितम भगवान ने का इतनी निराभिमान सी विरह लंका जरी सो सब कृपा राम जी प्रशंसा करने लगे हनुमान जी की तुमसे मैं नहीं हूं। हनुमान जी चरनों में गिर गए गये त्राहे, त्राहे। भगवान बोले चरणों में गिरे हो चरण पकड़े नहीं हनुमान जी बोले प्रभु जानकी माता ने जो कहा था वह यहाँ स्वतः घटित हो गया कैसे बोले जानकी माता ने कहा था कर बहुत लघु नायक छो हू उन्होंने सूत्र रूप में स्वीकार किया और कहा कि राम जी भी इस संबंध को स्वीकार करेंगे और आपने कर लिया कैसे बोले आपने भी मुझे सेवक नहीं कहा आपने तो यही कहा सुन सुत तो ही तो जैसे ही आपने कहा सुन सुत तो मुझे याद आ गई जानकी माता भी ऐसे ही बोल रही थी सुन सुत क नहीं विपिन रखवारी आह सुन सुत जानकी माता कहती हैं और आप भी कह रहे हैं सुन सुत तो ही पूरी में नहीं तब मैं हो गया हूं। और उस दिन भी जब जानकी माता ने यह कहा निर्भर प्रेम कृपा प्रभु करना निर्भर प्रेम मगन हनुमान बोले उस समय में प्रेम में मगन हो गया था और आज यहाँ भी सुन प्रभु बचन बिलो की मुख गात हरस हनुमत चरण परेमा कुल त्राही, त्राही भगवान तो भगवान हनुमान जी आज भी मगन हो प्रभु के, के चरणों में गिरे भगवान ने कहा चरण पकड़े क्यों नहीं बोले सुत हो गया हूं तो सुत हो गए तो बोले सेवक चरण पकड़ना जानता है छोटा सा बेटा तो गिरना जानता है वह पकड़ना नहीं जानता है उसको तो पिता ही अपने हाथ से संभालता है भगवान बोले तो चलो मैं ही तुम्हें उठा लेता हूं। भगवान झुक गए हनुमान जी बोले जिस पर जानकी माता की कृपा हो जाए भक्ति की कृपा हो जाए उसके आगे भगवान भी झुक जाते हैं भगवान ने कहा हनुमान उठो ना अब उठो हनुमान जी बोले अब ये तो बालक की मर्जी है उसे उठना होगा तो उठेगा नहीं उठना होगा तो नहीं उठेगा आप भगवान ने कहा कि हनुमान हम तुम्हें उठाकर हृदय से लगाना चाहते हैं लग जाओ ना हनुमान जी बोले हृदय से नहीं लगेगा चरण अच्छे यहीं पड़े नीचे। तो हृदय से क्यों नहीं लगोगे हम तुम्हें बाहों में भरकर हृदय से लगाएंगे हनुमान जी बोले प्रभु जब आप अपनी बाहों में हमें भरेंगे ना तो हम भी तो आपको अपनी बाहों में भरेंगे तब मिलना होगा तो हम आपको अपनी बाहों में भरें, आप हमें अपनी बाहों में भरे अर्थ सीधा सा है क्या आधी जुम्मेवारी मेरी आधी, आधी आपकी बोले ये हृदय से लगना अच्छा नहीं तो उसमें हमारी भी जिम्मेवारी बढ़ जाएगी फिर बोले चरण अच्छे इन चरणों में जो आकर गिर जाता है उसकी पूरी जिम्मेवारी आपकी ही होती है उसकी नहीं होती है चरण में गिर गया और हनुमान जी ने जब इतनी विनम्रता से यह बात कही राम जी भाव विभोर हो गए हनुमान जी के माथे पर हाथ रखा दशा मगन गौरीशा भगवान शंकर के नेत्रों से बरसने लगे पार्वती मैया ने कहा क्या कारण है आज मेरा हनुमान के रूप में जन्म लेना सफल हो गया क्यों बोले शिव रूप में तो मन ही मन प्रणाम करता हूं क्योंकि राम जी मुझे स्वामी मानते हैं तो सिर झुका ही नहीं पाया उनके चरणों में और उनका माथ मेरे चरण में रहा तो मैंने सोचा कोई बात नहीं भगवान का आशीर्वाद पाना है तो भेष बदल कर चलता हूं तो प्रगटे श्री काशी शकीस बन राम भगती के काज काशीश कीश बन गए हनुमान जी के रूप में शंकर भगवान आ गए और पार्वती जी से कहा कि चलो शिव रूप में नहीं पर हनुमान के रूप में राम जी का हाथ मेरे माथे पर आया तो ये देह भले ही दो दिखाई देते हो पर इस देह के भीतर जो बैठा है वह तो एक ही है इसलिए हाथ हनुमान जी के माथे पर और भाव मगन है भगवान शंकर और तुलसीदास भी इस दृश्य को देख धन्य प्रभु के कपी सुमिर मगन गौरी इसी के साथ वाक्य पुष्पांजलि भगवान श्री सीता राम जी के चरणों में अर्पित करते हुए चर्चा को विराम नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से करने श्री राम जय राम जय जय राम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 श्रोतागण भक्तगण रखें कुछ समझ में नहीं आ रहा सिर्फ इस समापन पूर्व एक महत्वपूर्ण घोषणा कल दस बजे पिपरिया गाढ़ा वारा गांव नरसिंहपुर ललित छवि प्रीतम प्यारी की, जनक दुलाई जनक दुला मुख चंद लेत आनंद धन्य शोभा धनुरी दया मई जनक दुलारी आरती अवध बारी की दया मई दी गो तु जल गवे गावे प्रभव पद प्रेम अवश्य पावे पावे शरण राज देश बोलिए जय भैह की दया मई जनक दुला आरती अवध बारी की दया जनक दुला श्री सीता स्वामी राजेश्वरानंद को नमन करते हुए सभा अखिलेश्वरानंद जी महाराज को नमन करती हुई स्वामी श्यामदास जी महाराज को नमन करती हुई आत्म बोलानंद जी को नमन करते हुए सभा आयोजन अवेयरनेस मूवमेंट सनातन धर्म महासभा गुंजन कलर सदन का यह अभिनव कार्यक्रम कल सात बजे से प्रारंभ होकर सात बीस पच्चीस तक संचालन की गतिविधियां सात से सीधा एक आठ बजे के पूर्व अपना स्थान ग्रहण करना अनिवार्य दस बजे बच्चों के द्वारा प्रश्न विविध प्रश्नवाद लेती हुई सभा विसर्जित घोषित होती है और हम सनातन धर्म महासभा की ओर से राम अवेयरनेस मूवमेंट की ओर से गुंजन कला सदन की ओर से बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हुए सात बजे के पूर्व कल प्रतीक्षा करेंगे इसी सभा कक्ष में इन्हीं भावनाओं के साथ मीट मेरे दो विदा